घोंसले आसपास के वातावरण में हम अनेक पक्षियों को देखते हैं उनके घोंसले भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं पक्षी घोसलों में सोते हैं विश्राम करते हैं अंडे देते हैं अपने बच्चों का पालन पोषण भी करते हैं उन्हें उड़ना सिखाते हैं फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने के लिए बाहर भेज देते हैं दर्जिन खुद की एक अनोखी चिड़िया है पौधों के रेशों का तार बनाकर चोच में ले लेती है फिर दो पत्तों को एक साथ रखकर निपुणता से किनारे पर सी देती है इस हरी थैली में वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है अन्य प्राणी इनका आसानी से पता नहीं लगा पाते बाया पक्षी बया पक्षी भी घास और वैसे का प्रयोग करके मजबूत घोसला बनते हैं बया का घोसला पेड़ पर लटकता रहता है उसका ऊपरी भाग गोल तथा बड़ा होता है उसमें अंडे रखने के लिए एक कमरा होता है प्रवेश द्वार छोटा और नीचे की ओर मुड़ा होता है इससे शत्रु अंदर नहीं घुस सकते देखने में उसका रूप सुराही जैसा होता है कटफोड़वा उल्लू धनेश आदि पक्षी पेड़ के कोटर में रहते हैं धनेश पक्षी की एक अनुखी आदत है अंडे देने के बाद माता पक्षी घुसले में ही रहती है नर पक्षी घास और लकड़ी के टुकड़ों से कोटर के दरवाजे को बंद कर देता है मादा की चोच निकालने के लिए केवल एक छोटा सा छेद खुला रहता है नर पक्षी चारा ढूंढ करता रहता है जब से निकल आते हैं, मादा और नर पक्षी कुछ पक्षी अपने घोसले नहीं बनाते कोयल से एक है कोयल दूसरे पक्षियों के घोसले में या जमीन पर अंडे देती है जब वो जमीन पर अंडे देती है तो चुपके से कौे के घोसले में रखाती है उसका अंडा कौवे के अंडे से मिलता जुलता है कौवा कोयल के अंडे को सीता है बड़े होने के बाद नन्नी कोयल घोंसला छोड़कर उड़ जाती है कौडिला भी एक होशियार व सुंदर पक्षी है मछली पकड़ने में बहुत निपुण नाले तालाब नदी किनारे बैठकर बिना पलक झपके पानी को देखता रहता है मौका पाते ही झट से पानी में डुबकी लगाकर मछली पकड़कर उड़ जाता है कौडिला नदी के किनारे मिट्टी में सुरंग बनाकर अपना घोसला तैयार करता है उसका द्वार सूखी घास से ढक देता है पक्षियों के बारे में कई तरह की ऐसी रोचक बातें हैं उन्हें ध्यान से देख उनके बारे में और भी बातें जान सकते हैं